सूत्र के अध्यासभाष्य की भाष्य रत्न प्रभा नामक टीका का विचार हम लोग कर रहे हैं भाष्य में प्रयुक्त अस्मत युष्म हो इस प्रथम पद की व्याख्या टीका में हो रही है टीकाकार ने कहा कि इस अक्षय भाष्यस्थ प्रथम पद युष्म अस्मद प्रत्यय गोचर का प्रयोग किया जा रहा है जो आत्मात्मा के एक भाव को सिद्ध करने वाला आत्मानात्मा परस्पर विरोध है हेतु इसके वस्तुतः प्रतितितः और व्यवहारतः त्रिविध व्य, विरोध को बताने के लिए तीन प्रकार को बताने के लिए युष्म अस्मद प्रत्येकोचर इस प्रथम पद का प्रयोग है ऐसा युष्म अस्मद प्रत्ययोचर के अवतरण में टीकाकार ने कहा था दे विरोध युष्मद अस्मद प्रत्यय पद से कैसे अभिव्यक्त हो रहा है इसे तो बताएंगे टीकाकार बाद में पहले प्रत्येकोचरयो हो इस पद में व्याकरण के अनुसार असाधुत्व की शंका करके इस प्रयोग को साधु प्रयोग है ये बताया जा रहा अपने विचार से युष्म प्रत्येकोचरयो पद में निर्दोषत्व को साधुत्व को टीकाकार बता चुके हैं जो प्रत्यय उत्तर पदयोच सूत्र से तोमा आदेश होते हैं, वे के वाचक युष्म शब्द के स्थान पर होते हैं त्वावेक वचने से एक वचने का अधिकार आकर के और भाष्य में युष्म प्रत्येक हो यहां युष्म शब्द अस्मद शब्द बहुत का वाचक है एकत्व का वाचक नहीं इसलिए तमादेश नहीं हुए ये बताया गया आश्रम श्रीचरण ने पंचपाधिका टीका के योजना में ये युष्म शब्द के स्थान पर उत्तरपद परे रहते प्रत्योत्तर पदयोच्च सूत्र से तम तो आदेश क्यों नहीं हुए इस प्रश्न का जो उत्तर दिया है उसे भी टीकाकार ने बताया कि आश्रम श्रीचरण ने ये कहा कि युष्म शब्द का अर्थ संबोध्य चेतन है अस्मत् शब्द का अर्थ अहंकार आदि विशिष्ट चेतन है यह वाचार्थ है इन दोनों शब्दों का और जब ये दोनों शब्द अपने अपने वाच्यार्थ के बोधक होते हैं तभी पाणनीय सूत्र उनके स्थान पर तव आदेश का विधान करता है प्रत्योत्तर ये सूत्र और जब लक्षार्थ में उनका प्रयोग होगा तो युष्म शब्द के स्थान पर प्रत्योत्तर पदयोश्च सूत्र से म आदेश नहीं होंगे ऐसा अर्थ प्रतीत हो रहा है स्वयं पाणिनि जी के द्वारा युष्मी अस्म, चतुर्थी द्वितीया स्थय नावो इस सूत्र में युष्म यहां पर ओस प्रत्यय परे रहते मा आदेश का प्रयोग न करना ये ज्ञापन कर रहा है कि इस सूत्र में पाणिनि जी के द्वारा रचित ही इस सूत्र में त्व आदेश क्यों नहीं हुए तो यहाँ त्व आदेश न करके वे ज्ञापन कर रहे हैं कि यहाँ पर तो शब्द अस्मत शब्द अपने अपने वाचार्थ में प्रयुक्त नहीं है अपितु शब्द स्वरूप के लक्षक है इसलिए नहीं हुआ तो आदेश तो जैसे वहा शब्द स्वरूप के लक्षक है ऐसे भाष्य में चिन्ह मात्र के तथा अनात्मा मात्र के लक्षक है युष्म अस्मत शब्द वाचार्थ के बोधक नहीं है लक्षक है हम्म हाँ, हाँ, हाँ, कई सूत्र हैं लघु सिद्धांत कौन शब्द के सातों विभक्ति के रूप सिद्ध करने के लिए कई सूत्र बनाए हैं उन दो शब्दों के रूप सिद्धि के लिए ही जब वो द्विवचनांत युष्म अस्मद शब्द हो वहाँ पर बताया गया युष्मद अस्मदो षी चतुर्थी द्वितीय स्थ्योर व नावो इस सूत्र से बताया जा रहा है कि वे जब द्विवचनांत प्रयोग उनका हो और अनुवादेश में हो तब वाम और नवादेश होता है ये उस सूत्र का अर्थ है ष्टी में द्वितीया में और चतुर्थी में द्विवचन में अनुवादेश में वाम और नव आदेश अस्मद शब्द के स्थान पर होगा तो आ, ये जो बनता है ताम ईवाम और युष्मान तो वहाँ पर युवाम के स्थान पर वाम प्रयोग भी होगा और आवाम के स्थान पर द्वितीया में नौ प्रयोग भी होगा ऐसे चतुर्थी में युवाभ्याम आव आवाभ्याम के जगह वाम नौ और षष्ठी में भी इवयोह आवयोहो के स्थान पर वाम और नौ ऐसे प्रयोग होंगे जबानवादेश होगा ये उस सूत्र का अर्थ है षष्ठी चतुर्थी द्वितीय वाव ऐसे इस सूत्र के तरह कई सूत्र युष्मद अस्मद शब्द के रूप सिद्ध करने के लिए बनाए हैं दस बीस सूत्र है हाँ शब्द उन इन दोनों शब्दों के लिए खाली इतने सूत्र ही मात्र नहीं क्रियापदों में प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष नामक जो हैं उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष नामक अलग अलग दो पुरुष भी इन्हीं एक एक शब्दों के लिए रखे गए हैं युष्मत के लिए मध्यम पुरुष अस्मद के लिए उत्तम पुरुष उसके लिए सूत्र बनाया है अस्मदी उत्तम और ये युष्म मध्यम का विधायक क्या सूत्र है शेषे प्रथम तो प्रथम करता है अस्मदी उत्तम और समानाधिकरणे समानाधिकरणे मध्यम बीच में एक शब्द छूट रहा है समानाधिकरणे मध्यम बीच में एक सूत्र पद छूट रहा है ऐसे वो मध्यम पुरुष का विधान करने के लिए सूत्र है युष्मीप पदे समानधिकरण स्थानिपी मध्यम ऐसा आता है ये आता है और अस्मदी उत्तम और फिर शेषे प्रथम तो मध्यम के ये युष्म के लिए एक सूत्र है युष्मे समानाधिकरणे स्थानिन्यापि मध्यम और उत्तम अस्मद के लिए है अस्मदी उत्तम ऐसे इन दो शब्दों के लिए स्वतंत्र अलग अलग दो पुरुष हर एक लकार में नहीं तो एक ही पुरुष होता सब जगह प्रथम पुरुष का ही प्रयोग होता भवती भवतः स भवती तव भवती अहम भवती ऐसा ही होता ये अस्मद और युष्म शब्द होने से तम भवसी अहम भवामी प्रयोग करना पड़ता व्याकरण में शुद्ध वो माना जाता है। से अहम शब्द की सिद्धि के लिए आहम शब्द की के लिए, अस्म शब्द से से तोम बना तो कितना उसमें छटाई करनी पड़ी है उसके लिए अलग सूत्र कई सूत्र बने हैं त्वम अहम शब्द की सिद्धि के लिए ही। तो अगले वर्ष आकर के लोगों सिद्धांत कौमु का भी देखना थोड़ा आप देखते नहीं थे वो एक मुंबई वाले थे वो वर्ष के करते हाँ, थे तर्क संग्रह भी पढ़ते थे और वो भी पढ़ते थे लोगों भी ओंकारेश्वर में पढ़ते थे हमसे तो ये हैं व्याकरण के अनुसार जैसे वहां पर शब्द के लक्षक होने से युष्म शब्द के स्थान पर तोम आदेश नहीं हुआ ऐसे यहां पर भी चिन्ह मात्र प्रत्युगात्मा का लक्षक अस्मत शब्द होने से और अनात्मा मात्र का लक्षक युष्म शब्द होने से त्वम आदेश नहीं हुआ ये बताया गया तो हो भाष्य में यहाँ तक की चर्चा हम लोग कर चुके हैं कि शब्दतः विरोध दिखाने के लिए परस्पर विरुद्ध कभी भी समानाधिकरण प्रयोग जिनका नहीं होता है ऐसे युष्म अस्मद शब्द के द्वारा आत्मात्मा को बताया जा रहा है नहीं तो इदम् अस्मत प्रत्येकोचर ये कहते तो शब्दतः विरोध स्फुटित न होता क्योंकि इदम् शब्द का अस्मत शब्द के समानाधिकरण शब्द के रूप में कई बार प्रयोग लोक तथा वेद में देखा गया है तो ऐसे इदम शब्द का प्रयोग होने पर विरोध असपूर्ते ये यहाँ पर कहा अब आगे कहते हैं ये तेन चेतन चेतनवाचि अस्मत्शबूर्व प्रयोक्त अभ्यम पूर्व त्यदीनी सर्वन सूत्रेण विहित एक सैत्त इति निरस्त ऐसा अन्वयक तो ये तेन का अर्थ है ये शब्द शब्दतः आत्मात्मा का विरोध सुस्पष्ट करने के लिए यहां पर युष्मद अस्मत शब्द का प्रयोग है और उनके स्थान पर त्व आदेश भी नहीं हुए हैं ये जो समाधान दिया गया है इसी समाधान से त्वादेश क्यों नहीं हुआ इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए जो कहा गया हेतु उसी हेतु से ये जो दो प्रश्न और होते हैं उनका भी निराकरण हो गया ये समझना क्या दो प्रश्न होते हैं व्याकरण के विषय में ही ये भी दो प्रश्न है जब समास होता है तो समास में अनेक शब्दों शब्द मिलकर के एक शब्द बनता है अनेक पदों का एक पदी भवनम समास अनेक एक पदी भवनम समास जाता है। अनेक पद मिलकर के एक पद हो जाता है तो अनेक पदों में किसका पहले प्रयोग किसका बाद में प्रयोग होगा इसका कोई नियम है या किसी भी शब्द का कभी पूर्व प्रयोग कभी पर प्रयोग ऐसा होगा अनियम तो पाणिनि जी ने कहा ऐसा नहीं नियम होगा जो अभ्यरिहित होगा अभ्यरिहित कहते श्रेष्ठ को पूजित को पूजित अर्थ का वाचक जो शब्द होगा उसका पूर्व प्रयोग होगा पहले प्रयोग होगा और निकृष्ट अर्थ के वाचक शब्द का बाद में प्रयोग होगा तो आत्मा और अनात्मा इनमें श्रेष्ठ अर्थ क्या है और निकृष्ट अर्थ क्या है आत्मा को निकृष्ट मानेंगे या अनात्मा को निकृष्ट मानेंगे तो अनात्मा निकृष्ट है आत्मा श्रेष्ठ है तो एक पाणिनि जी ने सूत्र बनाया कि समास में श्रेष्ठ अर्थ का वाचक पद तथा अश्रेष्ठ अर्थ के वाचक पद का समास हो यदि तो उनमें श्रेष्ठ अर्थ के वाचक शब्द का पूर्व प्रयोग होगा तो आत्मात्मा में उत्कृष्ट निकृष्ट देखते हैं तो आत्मा उत्कृष्ट है अनात्मा निकृष्ट है तो उत्कृष्ट आत्मा के वाचक शब्द का पूर्व प्रयोग होना चाहिए अभ्यर्तन पूर्वम इस नियम से पाणिनि जी का ये सूत्र है अभ्यर्तम पूर्वम अभ्यर्तम यानी श्रेष्ठ अर्थ का वाचक शब्द वह पूर्व में प्रयुक्त होगा ये पाणिनी जी ने नियम बनाया है तो आत्मा का वाचक शब्द है यहां पर अस्मत् शब्द अनात्मा का वाचक है युष्म शब्द और इन दोनों का समास हुआ है तो समास में अस्मत् शब्द जो श्रेष्ठ अर्थ का वाचक है उसका पूर्व निपात होना चाहिए निपात यानी प्रयोग तो पूर्व क्यों नहीं हुआ पूर्व प्रयोग क्यों नहीं हुआ ये एक प्रश्न अभ्यर्तम पूर्वम इस पाननीय सूत्र के अनुसार आत्मा के वाचक अस्मत् शब्द का पूर्व प्रयोग होना चाहिए वो नहीं हुआ क्यों नहीं हुआ एक प्रश्न और दूसरा प्रश्न है त्यदिनी सर्व सर्वैर नित्यम त्यदादिनी सर्वैर्नित्यम ये एक शेष करता है एक शेष करने वाले बहुत शब्द हैं सूत्र हैं पानिनी जी के तो जैसे द्विवचन में राम शब्द का रामो बनता है वह वचन में राम बनता है तो दो का वाचक होने से दो बार राम शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा राम राम औ और अनेक अर्थ का वाचक राम शब्द शब्द जब बनेगा बहुवचन में तो अनेक बार राम शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा तीन या तीन से अधिक बार राम राम राम जस तो फिर उतने बार राम शब्द का प्रयोग भी होना चाहिए ना तो प्रयोग तो होता है लेकिन उतने बार प्रयोग करेंगे तो बहुत लंबा होगा इसलिए पाणिनि जी ने एक नियम किया कि स्वरूपान एक शेष एक विभक्तौ जो स्वरूप शब्द है समान रूप वाले शब्द हैं उनका एक विभक्ति परे रहते अनेक स्वरूप शब्दों में से एक ही शब्द का शेष रहेगा और बाकी का लोप होगा तो राम राम यहां दो हैं राम राम अव में अव अविभक्ति तो एक का लोप होगा एक रहेगा और बहुवचन में राम राम राम राम अव ऐसे अनेक राम शब्द हैं उनमें से एक रहेगा एक शेष होगा बाकी सबका लोप होगा और लोप होने पर भी जो अवशिष्ट रहता है वह जितने भी लुप्त हुए शब्द हैं उनके अर्थ का वाचक होता है यष्यते स लुप्यमान्थाभिधायी ऐसे एक परिभाषा है व्याकरण में परिभाषा नियम है तो उस नियम के अनुसार जो शब्द शेष रहता है बचता है वह जितने लुप्त हो गए हैं उनके भी अर्थ का वाचक होता है यह शिष्यते स लुप्यमान अर्था के अनुसार तो वहां से स्वरूपानाम एक शेष एक विभक्तों से ये शुरू हो जाता है एक शेष प्रकरण अष्टाध्याय में उसमें कई एक सूत्र हैं उसमें से एक सूत्र ये भी है त्यदादिनी सर्वैर नित्यम एक शेष प्रकरण में आया हुआ ये सूत्र है और इससे बताया गया एक सर्वादी गण के अंतर्गत गण है एक सर्वादी गण है गण कहते शब्द समूह को गण है, है। जैसे प्रादि गण है प्र परा अप अनु निश निर दुस दुर् इत्यादि बाईस शब्द हैं उसमें उपसर्ग प्रादि ऐसे सर्वादि हैं सर्वनाम सर्वादिनी सर्वनामा सूत्र से उनकी सर्वनाम संज्ञा होती है और उस गण में कई शब्द हैं उन्हीं के अंतर्गत एक अवंतर गण है गण और उन गण में जितने शब्द हैं उनका यदि अनेक बार प्रयोग हो कई जितने शब्द हैं उनमें से समास में एक साथ हो यदि प्रयोग तो उन त्यादादियों में से एक शेष है बाकी तेदादि का लोक होता है तो त्यादादि में ही जो सर्वाधि गण के अंतर्गत गण है उस गण के अंतर्गत है यह युष्म शब्द अस्मत शब्द भी गण के अंतर्गत है तो यहाँ युष्म और अस्मत दोनों भी तेदादी है दोनों का समास हुआ है तो तेजादियों में यदि जितने का भी समास हो जाए उसमें से एक शेष रहेगा बाकी का लोप होगा ये कहा जाता है तेदादिनी सर्वैर नित्यम के अनुसार रो ही लोप होगा तो यहाँ पर तेदादिनी सर्वैर नित्यम सूत्र से ये जो दो तेदादी शब्द हैं युष्म अस्मद इनका इनमें से एक का लोप होना चाहिए एक ही बचना चाहिए शेष रहना चाहिए ओ एक शेष क्यों नहीं हुआ ये दूसरा प्रश्न ऐसे दो प्रश्न हुए ना पहला प्रश्न हुआ अस्मत शब्द का पूर्व प्रयोग क्यों नहीं हुआ हाँ हाँ तो तो राधा कृष्ण हाँ तो उनमें श्याम प्रेम मयी राधा राधा प्रेम मयो हरी ये उनमें तो, तो, तो। हाँ। उसमें भी वो अभ्य रही है हाँ तो प्रेम स्वरूपा होने के कारण भगवान कहते हैं ना मेरे से भी श्रेष्ठ मेरे भक्त हैं हाँ। हाँ। हाँ। वो नाम प्रसिद्ध है हाँ हम्म तो ये जो दो प्रश्न है इन दोनों प्रश्नों का कहते हैं उत्तर इसी से हम दे चुके हैं इन दोनों प्रश्नों का खंडन हो चुका है ये यहां पर लिख रहे हैं ये तेन इत्यादि से कि ये तेन चेतन येन चेतनवाचिवात् अस्मत्शब पूर्व प्रयोक्त अभ्यर्त इति न्यायात् और इति सूत्रेण विहित एकशेषस्य शेष ये दोनों होने चाहिए थे पूर्व प्रयोग तथा शब्द का पूर्व प्रयोग तथा एक इन दोनों में वो क्यों नहीं हुआ इन प्रश्नों का भी निरस्त निराकरण हो गया समझ लेना चाहिए कैसे निराकरण हुआ इसे ही स्पष्ट करते हुए कहते हैं यदि अस्मत् शब्द का पूर्व प्रयोग लक्षार्थ में प्रयुक्त अस्मत् शब्द का पूर्व प्रयोग णि निजी को अभिष्ट होता और एक शेष भी अभिष्ट होता तो अपना जो सूत्र है युष्म अस्मदो षी चतुर्थी द्वितीय वानावो यहां पर भी पूर्व प्रयोग करते हैं ना वो जानते हैं अस्मद शब्द आत्मा का वाचक है हां। लेकिन उन्होंने अस्मद शब्द का पूर्व प्रयोग नहीं किया और दोनों तेजादी होते हुए भी तेदादिनी सर्वेर नित्यम सूत्र से एक शेष भी नहीं किया हाँ ये दोनों भी नहीं किया एक शेष भी नहीं किया और अस्मत शब्द का पूर्व प्रयोग भी नहीं किया इसी से ये निकला कि भाष्य में भी यदि अस्मत शब्द का पूर्व प्रयोग नहीं हुआ और एक शेष नहीं हुआ तो वह पाणिनि का अनभीष्ट नहीं है अभीष्ट है पानिनी को मान्य है इसलिए तो पानीनीय नियम के अनुसार गलत नहीं है तो उन सूत्रों के अनुसार पानिनी जी ने भी तो नियम का हाँ, ये कह रहा है कि इति सूत्रे युष्म पूर्व निपात एक से सयो हो अप्राप्ते इन दोनों की भी प्राप्ति नहीं है क्यों तो नियम यही निकलेगा कि जब वे वाचार्थके बोधक हो तब ये सब होगा यहाँ वाचार्थके बोधक न हो करके लक्षार्थके बोधक हैं लक्षार्थके बोधक होने से वो अभ्यतम पूर्वम और त्यदादिनी सर्वैर्नित्यम इन सूत्रों का कार्य भी नहीं हुआ ये ही समाधान निकलेगा तो इति सूत्रे इव अत्र पूर्व निपात एक, से से अप्राप्ते। एक से से विवक्षित विरोध अस्पूर्त और यदि एकशेष करते तो इन इश्मद अस्मद शब्द में से एक का लोप होता और एक ही शब्द रहता और वही दोनों अर्थ का वाचक होता लुप्त पद के अर्थ का भी और स्वयं के अर्थ का भी और एक ही पद के द्वारा आत्माना दोनों का यदि यहाँ पर कथन होगा तो आत्मानात्मा का जो विरोध दिखाना है एकत्व भाव का साधक विरोध स्पुट करना है स्पष्ट करना है वो स्पष्ट न होता ये एक दूसरा हेतु बताया एक शेष के न होने में तो एक शेषेती एक शेष यदि करते हैं तो विवक्षित विरोध स्पुरते तो विवक्षित जो आत्मनात्मा का विरोध है वह स्फुरित न होता उसका स्पुरन न होता ये एक समाधान हुआ जो वृद्ध लोग हैं युष्म अस्मद प्रत्येक गोचरों विषय विशे विषयनो इत्यादि ब्रह्मसूत्र भाष्य के व्याख्याता जो भाष्य रत्न प्रभा टीका से भी पहले व्याख्याता हुए हैं विवरणाचार्य आदि उन्होंने जो समाधान किया वो तो समाधान भी बता रहे हैं वृद्धास्तु इत्यादि से कि वृद्धास्तु युष्मदर्थ अनात्मनो निष्कृष्य शुद्धस्ि अपवाद न्यायेन ग्रहण द्योतुम आदो अने युष्मब्द का पूर्व निपात क्यों नहीं हुआ ईश्वर शब्द का ही पूर्व प्रयोग भाष्य में क्यों हुआ इस प्रश्न का उत्तर वृद्ध आचार्यों ने यानी आचार्यों ने यह दिया है कि अनात्मा से अलग करके अध्यारोप अपवाद न्याय से आत्मा का ग्रहण करने के लिए आत्मनात्म विवेक के लिए युष्म शब्द का पूर्व प्रयोग किया कि अनात्मा से प्रत्येक आत्मा का विवेक करके ग्रहण करें ये दिखाने के लिए युष्म शब्द का पहले प्रयोग है और अस्मत् शब्द का बाद में प्रयोग है ऐसा वृद्ध आचार्यों ने समाधान किया है तो ये लिखा कि वृद्धास्तु युष्मद अर्थात अनात्मनो युष्मद अर्थ जो अनात्म पदार्थ हैं अहंकार आदि उनसे निष्कृष्य शुद्ध चिद्धातो उनसे शुद्ध जो चेतन वस्तु हैं उसे निकाल करके मैं के रूप में ग्रहण करने के लिए तव पदार्थ शोधन के लिए अनाथ जिससे शोधन करना है उसके वाचक शब्द का पहले प्रयोग किया क्योंकि अविद्या अवस्था में वही अहंकारादि मय के रूप में ग्रहण हो रहे हैं उनसे अलग उनका साक्षी चेतन अस्मद अर्थ है ये दिखाने के लिए युष्म शब्द का पूर्व प्रयोग है ऐसा वृद्धाचार्यों का समाधान है अब इस प्रकार यहां तक युष्म प्रत्येक गोचर इस पद के विषय में व्याकरण विषयक जो शंका समाधान करना था वो कर दिया अब जो ये कहा था हेतुभूत विरोध वस्तुतः प्रतीतित व्यवहारतः बताने के लिए शब्द प्रयोग है यह प्रथम शब्द प्रयोग है तो कैसे इस शब्द से वस्तुतः विरोध प्रतीत विरोध और व्यवहारतः विरोध प्रतीत हो रहा है स्पष्ट हो रहा है इसे कह रहे हैं टीकाकार अब अर्थ पर आ रहे हैं शब्द साधुत्व तो विषय क्षण का समाधान हो गया अब अर्थ पर कि तत्र किस्मपदाभ्या आत्मात्मस्तु प्रत्ययपेन वस्तुतो विरोध प्रतितितो विरोध उत्तरा इति इ प्रत्य अहंकारादी अनात्मा दृश्यतया भाति आत्मा तो प्रत्ययः प्रत्यय स्व प्रकाशतया भाति गोचरप्यवहार विरोध उक्तः इस प्रकार ये जो येजो युषमद अस्मत्त्यय गोचर प्रथम पद है यह के एकत्वा भाव का साधक जो आत्मात्मा का परस्पर विरोध रूप हेतु है उसका त्रैविध्य बताता है तीन प्रकार बताता है विरोध के तीन प्रकार को यह पद बता रहा है इसमें से युष्म शब्दों से वस्तुतः विरोध बताया गया प्रत्यय शब्द से प्रतितितः विरोध बताया गया और गोचर शब्द से व्यवहारतः विरोध बताया गया ये कहा अब शब्द का प्रयोग करके वस्तुतः विरोध कैसे प्रतीत हुआ तो कहते युषमत शब्द पराक अर्थ का बोधक है पराक यानी बाह्य अनात्मा अनात्मा में बाह्य तो बता रहा है अहंकार आदि में और अस्मत् शब्द आत्मा में प्रत्यकत्व आभ्यंतरत्व बता रहा है तो बाह्यत्व आभ्यंतरत्व ये दो धर्म है परस्पर विरोधी धर्म वस्तु का जो बाह्य वस्तु होगी वो अभ्यंतर नहीं होगी जो अभ्यंतर होगी वो बाह्य नहीं होगी और ये जो है अस्मत् शब्द अभ्यंतर बता रहा है चैतन्य को और अहंकार आदि को युष्म शब्द बाह्य बता रहा है इसलिए ये युष्म शब्द से ज्ञापित तो बाह्यत्विन रूपे जो अनात्मा है उससे अलग ही प्रत्यक रूपेण ज्ञात आत्मा है ये दोनों एक नहीं है अलग अलग है भिन्न है विरुद्ध हैं बाह्यत्व्यंतरत्व तो एक दूसरे से विपरीत धर्म है अरे विपरीत धर्म वाले एक दूसरे से विरुद्ध है हा? वो तो इसमें बताया जाएगा प्रत्यय शब्द से विरोध। शब्द अर्थ का पदार्थों का स्वभाव बताया अनात्म पदार्थ का स्वभाव है बाह्यत्व और अभ्यंतरत्व ये आत्मा का स्वभाव है तो स्वरूपतः विरोध वस्तुतः विरोध का अर्थ हुआ तो वस्तुओं का स्वरूप ही ऐसा है स्वभाव ही ऐसा है तो स्वभावतः विरोध वस्तुओं के ये वस्तुतः विरोध का अर्थ हुआ स्वभावत विरोध और प्रत्येक पद का प्रयोग करके प्रतीतित विरोध बता रहा युष्म <coughs> अर्थ अनात्मा की प्रतीति जिस प्रकार से होती है वैसे ही अस्मद अर्थ आत्मा की प्रतीति नहीं होती है युष्मद अर्थ अनात्मा बाह्य अहंकार आदि दृश्यतया प्रतीत होते हैं तो ये जो प्रत्यय शब्द हैं युष्म अस्मद प्रत्यय गोचरों यहाँ पर तो इस प्रत्यय शब्द का जब युष्म शब्द के साथ अन्वय करेंगे अर्थ के साथ तो कर्म अर्थ में उसकी कर्म अर्थ में उससे प्रत्यय मानकर धातु से कर्म अर्थ में घ प्रत्यय हो करके बन गया प्रत्यय शब्द उसका अर्थ है प्रतीयते प्रत्यय प्रतीयते दृश्यते इति प्रत्यय जो दिखता है भाषता ये इति प्रत्यय ऐसा प्रत्यय शब्द का कर्म अर्थ में प्रत्यय मान करके विग्रह करते हैं तो अर्थ निकलेगा दृश्यतया भाषमान तो युष्म अर्थ अहंकार आदि भाषता है लेकिन और जैसा अर्थ का भान हो रहा है ऐसा ही अस्मद अर्थ आत्मा का भान नहीं होता है यही प्रत्यय शब्द ही बता रहा उस समय प्रत्यय शब्द का भाव अर्थ में प्रत्यय मान करके विग्रह करना प्रतिर प्रत्यय ऐसा भावार्थ अर्थ में इन गतो धातु से तीन प्रत्यय करते हैं तो प्रतिति शब्द बनता है प्रति उपसर्ग पूर्वक ऐसे घ प्रत्यय भी भावार्थ में हुआ तो बन गया प्रतिर प्रत्यय ऐसा विग्रह उसका तो है अनात्मा का प्रतीयते इति प्रत्यय एक ही प्रत्यय शब्द है वो युष्मदर्थ अनात्मा को भी बता रहा है अस्मदर्थ आत्मा को भी बता रहा है लेकिन आत्मा को बताएगा तो प्रतीर् प्रत्यय ऐसे भाव अर्थ में उसका विग्रह होगा तो आत्मा प्रतिति के रूप में ज्ञान के रूप में स्पुरन के रूप में भासता है दृश्य के रूप में नहीं स्पुर के रूप में भसेगा और ये जो है यानी प्रकाश रूप से भास रहा है, चेतन होने से स्पुरन रूप होने से तो स्पुर जैसे अज्ञात नहीं है वो भास रहा है, लेकिन किसी अन्य से नहीं वो स्वयं ही भास रहा है इसलिए प्रतीय ऐसी अस्मद अर्थ के लिए युत्पत्ति करते हैं तो अर्थ निकलता है स्वयं प्रकाश चेतन आत्मा तो इस प्रकार ये आत्मा स्व प्रकाशतया भाष रहा है और विषय विषयतया भाषरा है दृश्य दृश्यतया भाषरा है अनात्मा तो यह प्रतीत विरोध हुआ ना दोनों की प्रतीति एक जैसी नहीं है विपरीत प्रती है एक की दृश्य रूप से एक की स्वयं प्रकाश रूप से है ये प्रती विरोध तो प्रत्यय शब्द ने बताया पर कहा कि प्रतीयते इति प्रत्यो अहंकारादी अनात्मा दृश्यतया भाती तो प्रतीयते इति प्रत्यय यह कर्म अर्थ में उत्पत्ति है अनात्मा के लिए थ के लिए तो वो दृश्य तया भाती दृश्य रूप से भास रहा है और आत्मा के लिए आत्मा तू प्रति प्रत्यय वो प्रतिति रूप है चिद रूप है चेतन रूप है ज्ञान रूप है इसलिए प्रतिथित्वात प्रत्यय प्रतितिर प्रत्यय ऐसी उत्पत्ति होगी तो स्व प्रकाशतया भांति आत्मास्तु स्व प्रकाशतया भांति आत्मा भी भास रहा है अनात्मा भी भाष रहा है अनात्मा दृश्य रूप से भास रहा है आत्मा स्वप्रकाश रूप से भाष रहा है यह प्रतीत दोनों में विरोध प्रत्यय शब्द से निकलेगा और व्यवहारतः विरोध गोचर पद से बताया गया वो तो कैसे व्यवहार विरोध गोचर से स्पष्ट हो रहा है तो कहते इस प्रकार कि गोचर पदेन व्यवहार तो विरोध उक्त युष्मत्मस्कारण अर्थ? अर्थ कर्ता अहम इध्यवहार कर्ता युषमद इत्यादि व्यवहार व्यवहारगोचर तो ईस्मद अर्थ है अहंकार आदि वे अस्मद अर्थ जो आत्मा है प्रत्येगात्मा उसको अभिभूत करके आवृत्त करके ढक करके उसका तिरस्कार है यह उसे मैं करता हूं ये व्यवहार यदि जो चिन्ह मात्र स्वरूप अकर्ता स्पुर होगा आत्मा उसका तिरस्कार नहीं होगा तो मैं करता हूं यह शब्द प्रयोग नहीं हो पाएगा क्योंकि उसमें कर्तृत्व तो नहीं है जो प्रत्येगात्मा है चेतन वह तो वस्तुतः अकर्ता है और वो जो वास्तविक अकर्तृ स्वरूप है चिद धातु उसका यदि तिरस्कार नहीं होगा अहंकार आदि उसका तिरस्कार नहीं करेंगे उसे अभिभूत नहीं करेंगे तो मैं करता हूं यह शब्द प्रयोग अविद्या अवस्था में नहीं हो पाएगा व्यवहार है शब्द प्रयोग इस शब्द तो मैं करता हूं इस व्यवहार का विषय बन जाता है कौन अनात्मा अहंकार आदि आत्मा का तिरस्कार करके ये गोचर शब्द से बताया जा रहा है और जब अनेकों जन्मों की बहुनाम जन्मनाम नाम अंत्य ज्ञानवानवान प्रपद्धति के अनुसार अनेकों जन्मों की सात्विक साधनाएं करते करते करते सारे दोषों से रहित चित्त हो जाता है तो फिर आत्मवस्तु का वह अभिभावक नहीं होता आत्मवस्तु का अभिव्यंजक होता है निर्दोष अंतकरण आत्मवस्तु का अभिव्यंजक होगा सदोष अंतकरण आत्मवस्तु का अभिभावक होगा तिरस्कर्ता होगा निर्दोष अंतकरण से आत्मवस्तु का तिरस्कार नहीं होता और सदोष अंतकरण आत्मवस्तु का आदर नहीं कर सकता उसका आदर है वो जैसा है ऐसा ही उसे भाषित करना अभिव्यक्त करना अभिव्यक्ति में सहयोग करना आत्मा जैसा है वैसे ही आत्म स्वरूप की अभिव्यक्ति में सहयोगी बनना ये हैं शुद्ध अंतकरण का आत्मा का अतिरस्कार करना सहयोगी बनना क्या कह रहे थे आप उसमें नहीं आता लेकिन हमारी बुद्धि में आता है हमारी प्रज्ञा का वो आच्छादक बन जाता है आत्मग्राही जो प्रज्ञा है उसका आवरक बन गया तो माना जाता है वह आवृत्त तो हुआ घन छन्न दृष्टि घन छन्न मरकम मन के अनुसार तो ये कह रहे हैं कि युष्म अर्थ प्रत्येक आत्मा तिरस्कार युष्म अर्थ क्या करता है अनात्मा अहंकार आदि प्रत्येक आत्मा का तिरस्कार करता है यानी उसे उसका जैसा स्वरूप है उस स्वरूप से अवरुद्ध रखता है प्रकाशित नहीं होने देता सहायक नहीं बनता उसका वास्तविक स्वरूप अभिव्यक्त हो इसमें वो सहयोग नहीं करता यही उसका तिरस्कार करना है तो तिरस्कार करता अहम इत्यादि व्यवहार गोचर वो कौन होता है अनात्मा अहंकारादि और अस्मदर्थस्तु अनात्म प्रविलापेन अहम ब्रह्म इति व्यवहार गोचर तो अनात्मा ये अस्मदर्थ क्या करता है वो अनात्मा का प्रविलाप करता है जैसे जैसे चित्त शुद्ध होता जाता है ऐसे ऐसे आत्माभिमुख होता जाता है और आत्मा श्रवन मनन निदिध्यासन रूपी अंतरंग साधनों से फिर जो भी सूक्ष्मतर दोष हैं, प्रमाण विषयक संशय विपर्य प्रमेय विषयक संशय विपर्य ये निरस्त होते हैं और जो उनसे भी अभ्यंतर दोष हैं कषाए रसा स्वादादि रूप वे भी निदिध्यासनादि के द्वारा निवृत्त हो जाते हैं तो फिर निर्दोष चित्त से निर्दोष चित्त का विषय बन जाता है वृत्ति व्याप्ति है ना उसमें तो निर्दोष चित्त आत्मा जैसा है स्व प्रकाश उसी रूप से उसे आलम मन बनाता विषय करता है तो यह अस्मद अर्थ फिर अनात्मा प्रविला अनात्मा मात्र का अपने में प्रविलय करता हुआ जैसे रस्सी का रस्सी प्रकाश में प्रकाश की सहायता से अध्यस्त सर्पाधि सब का अपने में प्रविलाप करते हुए प्रविलय करते हुए अभिव्यक्त तो होती है रजुरीयम इस व्यवहार का विषय बनती है शब्द प्रयोग का विषय बनती है ऐसे ही प्रत्येक आत्मा उपाधिभूत समि वृष्टि उपाधिभूत अनात्मा मात्र का वो दोनों अध्यस्त हैं, समष्टि उपाधि वेष्टि उपाधि वो अनात्म मात्र का अपने में प्रविलय करते हुए अभिव्यक्त होता है अहम ब्रह्मास्मि इस व्यवहार का विषय बन जाता है शब्द प्रयोग का विषय बन जाता है ये गोचर शब्द से बताया जा रहा है व्यवहारतः विरोध ये कहा अस्मदस्तु अनात्मलापन अहम ब्रह्म व्यवहारगोचरिधा विरोध स्फुटीता युषमस्मद प्रत्ययगोचर ये एक पद से आत्मात्मकशून्य का साधक परस्पर विरोध का तीन प्रकार बताया गया तीन प्रकार बताया गया तो विरोध त्रिविध त्रिधा, त्रिधा विरोध स्फुटीकृत अब ये कह रहे हैं ये जो युष्म अस्मद प्रत्येक हो इसने तीन प्रकार का आत्मात्मा का विरोध बताया ना ये विशेषण है विरुद्ध स्वभाव में विरुद्ध स्वभावयो ये तीन प्रकार का विरोध स्वभावतः जिन आत्मात्म पदार्थ में है तो आगे बताना है उनका इतरेतर भाव अनुपत्तो सिद्धायान इसके साथन में तो जो परस्पर विरोध युक्त पदार्थ है उनका आपस में एकत्व एक या तादाद में नहीं हो सकता तो आत्मात्मा का एक ही प्रकार का विरोध नहीं है वस्तुतः भी विरोध है प्रतीतित भी विरोध है व्यवहारतः भी विरोध है सब प्रकार के विरोध से युक्त आत्मात्मा का आपस में एकत्व तो कैसे होगा नहीं हो सकता और तादात्म्य भी नहीं हो सकता इसलिए एकत्व तो विषय ने प्रमाणीय होगी एकत्व नहीं हुआ तो एकत्व विषय नहीं प्रमा नहीं होगी तादात्म्य नहीं हुआ तो तादात्म्य विषय प्रमा नहीं होगी आत्मात्मा के एकत्व को विषय करने वाली प्रमा भी नहीं होगी आत्मात्मा के तादात्म्य को विषय करने वाली प्रमा भी नहीं होगी तो फिर एकत्व विषयक आत्मात्मा के एकत्व विषय प्रमा अहित संस्कार जो आत्मात्माध्यास का हेतु है वो सिद्ध नहीं होगा वो नहीं होगा तो फिर आत्मान का अध्यास कैसे होगा तो ये बताया जाएगा कि आत्मानात्मा का अध्यास नहीं हो सकता ये आगे कह रहे हैं तो थोड़ी टीका है इसको देखिए और युष्म अस्मत च, च युष्म अस्मदी ते एव प्रत्ययो च इति प्रत्ये तौ गोचर ची युषमदस्मत्चर इतरेतर भावो अत्यंता भेदः वा तदनुपपत्तो भेदात्म्यम इति सिद्धायान्वय तो प्रत्ये युषमदस्मत्योचर इसका अन्वय आगे वाले पृष्ठ पर जो आ रहा है न इतरेतर भावानुपत्त सिद्धायावय है हेतु युष्म प्रत्येक गोचर यो विरुद्ध स्वभावयो इतरेतर भावाया उसके साथ अन्वय हेतुत्व आत्मात्मा का त्रिधा विरोध हेतु है इतरेतर भाव की अनुपपत्ति में इसमें इतरेतर भाव शब्द का अर्थ है अत्यंत अभेद अथवा तादात्म्य दोनों भी अर्थ है इतरेतर भाव शब्द का ये अत्यंत अभेद ये भी अर्थ है और तादात्म्य भी अर्थ है और उसकी अनुपपत्ति अत्यंत अभेद की अनुपपत्ति और तादात्म्य की अनुपपत्ति क्यों है तो त्रिधा विरोध होने से ये आत्मात्मा तीनों प्रकार से विरुद्ध होने के कारण इनकी आ, इनका आपस में अत्यंत अभेद अनुपन्न होगा तादात्म्य भी अनुपन्न होगा तो जब एकत्व ही सिद्ध नहीं हुआ तादात्म्य ही सिद्ध तो नहीं तो हुआ तो तद विषय प्रमा भी सिद्ध नहीं होगी तो तद विषय प्रमा सिद्ध नहीं हुई तो प्रमाहित संस्कार जो अध्यास का हेतु है वो भी सिद्ध नहीं होगा तो प्रमाहित संस्कार रूप अध्यास का हेतु सिद्ध न होने से वो आत्मात्मा का अध्यास मिथ्येति भवितम युक्त उसमें हेतु हो जाएगा संस्कार ही प्रमाहित संस्कार न होने से अध्यास हो नहीं सकता मिथ्या का अर्थ है यहां पर न होना अभाव तो आत्मात्मा का अध्यास हो नहीं सकता क्योंकि उसका हेतु प्रमाहित संस्कार नहीं है ये पूर्व पक्षी कह रहे हैं अध्यास भाष्य से उधर जा रहे हैं धीरे धीरे इस पर आगे की चर्चा हम लोग कल करते हैं